केचित् बदन्ति जनो या केचिवदी गुणिही ननो जघनिया व्यासो वदिलेद विशेष विज्यो नारायण स्मरणहीन ज नारायण स्मरणहीन जनों पवित्र यज्ञ वातावरण में उपस्थित पूजनी आचार्य मातृ तो सकते लोक में हम रहे हैं तो एक युक्ति एक कथन सा सुनने में आता है अक्सर सुनते हैं सुना कि जो धन देता है वो अपना धुन बजवाता है सुनते हैं ऐसी युक्ति संसार में कि जो धन देता है वो अपनी धुन बजवाता है यदि इस पर हम विचार करते हैं कि जो धन दे रहा है जो धन देता है तो कुछ चाहता है धन का प्रयोजन कुछ उसकी इच्छा है पर यदि धुन बजाने वाला उसकी इच्छाओं को यदि पूर्ति नहीं करता है तो थोड़े दिनों में कुछ दिनों में देखेंगे कि धन देना वह व्यक्ति बंद कर देगा धन का स्रोत बंद हो जाएगा अर्थात जो सुविधाएं जो वस्तुएं प्राप्त हो रही थी वो धीरे धीरे क्योंकि उसकी इच्छाएं उसमें पूर्ति नहीं हो रही हमने भी इस मार्ग में चले अपनी धरातल अपना सब कुछ छोड़ करके अब आध्यात्मिक मार्ग में यही स्थिति हम अध्यात्म मार्ग में भी उपस्थित होते लगती कि जिसने हमको सब कुछ दिया इतना दिया देने में उत्कृष्टता आदि भोजनों में उत्कृष्ट भोजन दिया हम मनुष्यों को और पहनने को उत्कृष्ट वस्त्र दिए पीने को उत्तम जल दिए रहने को इतने सुंदर घर दिए तो इसके पीछे कुछ उसका प्रयोजन है देने वाले का इसके पीछे प्रयोजन है और इस प्रयोजन को यदि पूर्ति नहीं होती है तो शायद कहीं ये कभी न कभी ये छिन जाएगा छिन जाएगा एक न एक दिन ये स्थिति अवश्य आ जाएगी कि ये हमसे छीन जाएगा क्यों क्योंकि जैसे धुन बजाने वाला धुन नहीं बजाया तो धन छिन गया वैसे ही जब इस मार्ग में आ करके और उसके अनुकूल नहीं चले जिसने दिया माना यदि ईश्वर ने दिया सब कुछ दिया शरीर दिया तन दिया मन दिया तो देने के साथ उसका प्रयोजन उसमें छुपा हुआ है जो देता है तो कुछ न कुछ प्रयोजन के साथ देता है चाहे उसका उसमें हित हो या नहीं किसी का हित हो तो न उसका प्रयोजन सिद्ध होने से ये वस्तुएं हट जाएंगी एक न एक और हम जब इस मार्ग में आए हैं जब इस मार्ग में चल रहे हैं तब अपना आत्मनिरीक्षण शुरू हो जाता है कि धन प्राप्त होने के बावजूद भी इस मार्ग में जैसी इच्छित हैं जैसे स्वयं इच्छा करते हैं उतनी उन्नति क्यों नहीं तो इसमें जब दूसरे को देखते हैं तो दूसरा कारण इसमें कम उपस्थित होता है स्वयं खुद उपस्थित होते हैं कारण के रूप में और मैं जहाँ तक जान पाया कि इसमें स्वयं की इच्छा स्वयं की इच्छा हमको कोई रोकने वाला नहीं है यदि इस मार्ग में चलते हैं तो अरब की एक घटना सुनने में आई कि एक महिला थी उसको आतंकवादियों ने पकड़ लिया और पकड़ करके वो दो तीन बार उनके चंगुल से भाग चुकी थी और फिर भी वो कमेंट कर रही थी कि मैं जहाँ मौका पाऊँगी वहाँ से भाग जाऊँगा इस चंगुल से छूट जाऊँगा और छूट करके वो उनके कैंप से निकल करके जो वहाँ की सरकार थी फौज थी उसके यहाँ पहुँच गए यानी बच गई तो जो उसकी इच्छा थी देखने कि हमेशा उनसे दूर होने की थी हटने की थी तो इसी तरह से जब हमारी अपनी इच्छा स्वयं की तीव्र इच्छा तीव्र संवेगा नामासन जब हम तीव्र इच्छा कर लेंगे तो वो वस्तु अवश्य प्राप्त हो जाएगी अब तीव्र इच्छा नहीं है तो इसका भी अपने ही में ही कारण बैठा हुआ है। तीव्र इच्छा क्यों नहीं है उसके अनेकों कारण प्रतिदिन उस पर संवाद होते हैं और कही या कुछ और कारण कहिए हमारा दूसरे तरफ प्रवृत्ति कहिए जो भी अनेकों तो हमको अब इस मार्ग में आकर के अपनी गति मति बुद्धि सब कुछ एक तरफ लगानी पड़ेगी और लगाने यथा योग्य लग भी रहा है लगा रहे हैं तो उसमें जो ईश्वर को प्राप्त करने की विधा और विधान है तो छोटे पर पढ़ते थे कि पहले इकाई को जानो अर्थात यदि सवाल समझाते थे कि पाँच किलो चावल का दाम इतना है तो एक किलो का या एक किलो का है तो पाँच किलो का ऐसे प्रश्न करते थे बस यही प्रक्रिया यहाँ पर भी उपस्थित होगी कि पहले बड़ी वस्तु को जानना तो उसके यूनिट उसकी इकाई को जानना पड़ेगा अर्थात जो गुण उसमें घट रहे हैं उसमें उससे छोटी वस्तु में भी यदि घट रहे हैं तो उसको जानना अर्थात परमात्मा को जानने के लिए साधन के रूप में आत्मा को भी जानना और आत्मा को हम नहीं जान पा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा मैं कारण जो समझता हूँ कि हम स्वयं आत्महंता बने हुए हैं अर्थात स्वयं अपनी आत्मा का अपने से हनन करते हैं अर्थात महर्षि दयानंद ने एक वाक्य कहा मंत्र में चालीसवें अध्याय के एक मंत्र में उन्होंने लिखा कि वे ही राक्षस असुर दैत्य हैं जो अपनी आत्मा का स्वयं हनन करते हैं। हनन करता है तो जब हम चिंतन करके व्यवहार करके देखते हैं व्यवहार में जब घटाते हैं कि हमारा कहाँ से इसमें तो हम स्वयं पता लगता है कि हम अपनी आत्मा का स्वयं अपने आप दबा रहे हैं उसको प्रताड़ित कर देते हैं चाहे है लोभ से क्रोध से मोह से न्याय दर्शन हमारा चल रहा है तो उसमें दूसरे सूत्र की जो व्याख्या में दिया उन्होंने तो कल मैंने जब चिंतन किया उसको पढ़ते समय तो ऐसा नहीं लगा ऐसा लगा कि ये पूर्व पक्ष बोल रहा है कि आत्मा में आत्मा नहीं है और जो रक्षा करने वाले हैं अतराणित्राणतम इति और हातभ्यम अभिनवयति इत्यादि ये सब सारे शब्द जो आए तो ऐसा लगा कि ये पूर्व पक्ष बोल रहा है लेकिन जब विचार किया तो ऐसा लगने लगा कि ये तो सब हमारे अंदर ही बैठा हुआ है तो ऋषियों की इतनी बड़ी सोच इतनी कि पूर्व पक्ष तो होगा कहाँ होगा दूर होगा पर हम खुद पूर्व पक्ष के पक्ष में उपस्थित हुए अपनी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हम स्वयं आत्मा को जानने में असमर्थ है अर्थात आत्मा से विरुद्ध सारे कार्य उपस्थित हो रहे तो इन चीजों को यदि हम वर्तमान रखे रहे और चलते रहे तो शायद जो हमारे इच्छित है कि हम उस परम तत्व को प्राप्त कर लेंगे क्योंकि तो वो नहीं होगा क्यों क्योंकि इकाई को नहीं जान पा रहे और इकाई का न जान पाना दहाई को भी नहीं जान पाएंगे तो अब इस व्यवहार में गीता में आया है कि उद्धरे आत्मना आत्मान न आत्मान अवसादी आत्मा एव एवं आत्मन बंधु आत्मा एव रिपु आत्मा अर्थात हे मनुष्य अपनी आत्मा का हनन मत करो मना कर रहे हैं वहाँ पे क्यों क्योंकि आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का रिपू उठाना है तो स्वयं उठो और गिराने को तो गिर ही रहा तो इस दृष्टि से जब देखेंगे कि हम अपने आत्मा का स्वयं हनन करता हुए अर्थात व्यवहार में अपनी छोटी छोटी, छोटी चीजों को संभालना बहुत जरूरी है मैंने और अपने गुरुकुल के बड़े स्नातकों को आचार्यों को देखा आते हैं दूर से तो एक एक चीज़ को एक एक वस्तु की इतनी धैर्यपूर्वक वो व्यवहार में लाते हैं और दूसरे को कष्ट ना हो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है तो व्यवहारों में हम अभी उतने साधे नहीं हो पाते पर अंदर से इच्छा तो रहती है कि हमसे किसी की हिंसा न हो अर्थात हम स्वयं अपने आत्महंता हैं और दूसरे और यही गति है कि आत्मा का साक्षात्कार अर्थात आत्मा के अनुकूल न चल करके दूसरे को भी पीड़ित करते रहते हैं ये बड़ी गंभीर स्थिति है और इस सूक्ष्मता को यदि नहीं जान पा रहे तो शायद आगे की भी सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे घटना में आता है कि कबीरदास के तो दास के जीवन की घटना है कि उनको अभी शुरुआती दौर का वैराग्य हुआ था रात में एक दिन घर से निकले ही थे कुछ दिन कुछ दूर आगे बढ़े थे चलते चलते रात में कुछ लोग उनसे मिले और वे चोर थे अपनी प्लानिंग करके जा रहे थे तो वे आते हुए उनसे पूछे तुलसीदास से पूछते हैं कि तुम कौन हो उनका प्रयोजन था कि हम लोग तो चोर हैं रात में निकले हैं चोरी करके तो यह भी हो सके इतने रात में अकेला घूम रहा तो चोर ही हो तो वो चोरों का सरदार तुलसीदास से पूछता है कि तुम कौन हो तो तुलसीदास ने कहा कि जो तुम हो वही मैं हूँ तो जो चोरों का सरदार था उसने समझा कि मैं तो चोर हूँ फिर ये भी चोर है तो फिर बोला कि फिर तो बात बन गई फिर तो ठीक है चोर चोर मोसेरे भाई फिर तो तुम हमारे साथ ही हो चलो फिर कहाँ चलते हो तुलसीदास पक्कड़ आदमी मैं बोले जहाँ चलते हो चलो लगाओ से जाते जाते समीप के गांव में हुए और गाँव में गए घर को चुने और उसमें सबका कार्य चोरों का विभाजन हो गया कि तुम ये काम करोगे तुम समा सेध लगाओगे तुम बताओगे कि कोई बाहर से नहीं आ इत्यादि वो सबको समझा दिया अपने प्लानिंग तुलसीदास जी का कार्य हुआ कि तुम इस गेट पे खड़े रहोगे कोई जब बाहर से आएगा तो तुम अंदर वाले जो व्यक्ति घर में हला है उसके पास एक मिट्टी का रोड़ा फेंक देना ताकि वो समझ जाएगा कि कोई बाहर खतरा है कोई आ गया तुलसीदास बैरागी आदमी बोले ठीक है जी चल सेंध काटा लगाया सब कुछ किया अंदर घुसाओ पर तुलसीदास तो आध्यात्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति थे उनको याद आया कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है और मुझे देख रहा है जब ये चिंतन उनको शुरू हुआ कि मुझे कोई देख रहा है और मैं इसे छूट नहीं पाऊंगी उन्होंने तत्काल एक मिट्टी का ढेला उठाया और अंदर फेंक दिया अब वो अंदर वाला भागा तो सब भागे तो भागते भागते गांव से बाहर गए तो पूछे सब इकट्ठा होकर कि क्या स्थिति थी क्यों भाग पड़े तो उसने बोला कि इन्होंने मुझे बाहर से मिट्टी फेंक दी थी तो मैंने तो कोई आ रहा है तो जब तुलसीदास से पूछा गया कि आपने मिट्टी क्यों फेंकी तो उसने उन्होंने कहा कि ईश्वर तो हमको देख ही रहा है तो हम चोरी कैसे कर सकते चोरों का सरदार बोला अरे इस मूर्ख को कहाँ से ला दिया ये तो बना बनाया पूरा काम खराब कर दिया तो जब ये स्थिति हमारे अंदर रहती है कोई हमको देखे या ना देखे हमारी अपनी स्थिति अपना आत्मा अर्थात हम अपनी आत्मा का दूसरे के नजरों में बचने के लिए हनन ही करते रहते बड़ी सूक्ष्म स्थिति है जैसे कलाचार ने कहा कि तुमने घी क्यों नहीं रखी मैंने कहा ये वहां पर मेरी त्रुटी तो इन सूक्ष्मताओं को जानते सुनते हुए कब कब हम आत्महंता बन गए आत्म की मैं पहले इस चीज को अभी भी नहीं उतना समझ पाया कि आत्मा साक्षात्कार क्या अर्थात आत्मा के गुणों को ही हमेशा धारण किया हम कौन है आत्मा है। और जो न्याय दर्शन में आया कि आत्मा को आत्मा आत्मनी परेव आत्मा अर्थात आत्मा को आत्मा नहीं समझ पा रहे हैं शरीर को ही समझ रहे हैं ये प्रथम हमारे पर ही घट रहा है पूर्व पक्ष पर तो बाद में घटेगा हम ही पूर्व पक्ष बन के खड़े हुए हैं तो न्याय दर्शन एक अध्यात्म विद्या है एक मोक्ष शास्त्र है अगर इसको इस तरह से घटते घटाते नहीं चलेंगे तो शायद पाठ पूरा हो जाएगा और फिर जो होना जो प्राप्त करना जैसे कि आचार्य तो प्रयास रहता है कि उसको जीवन में घटाओ और अपनी स्थिति को मापो तो आत्मा को जानना अर्थात स्वयं को जानना ये बड़ी चीज होती है और अपने ही विचारों से अपना हनन करना बहुत बड़े एक हमारे संत कहिए या राष्ट्रपिता कहिए महात्मा गांधी की जीवन में आता है उन्होंने अपने जीवन में लिखा जीवन में लिखा कि मुझे दूध पीने का बड़ा शौक था सर्वाहारी भोजन भी आयुर्वेद में कहा गया उसको तो दूध पीने का मुझे बहुत शौक था मैं दूध पीता पर किसी संस्था व्यवस्था के द्वारा ये एक ऐसा उपदेश आया कि दूध मनुष्यों के लिए नहीं है गाय के बछड़े के लिए ही है तो ये बात उनके मन मस्तिष्क में कुछ अच्छी लगी कि हाँ ये बात तो ठीक है तर्क से कि गाय का दूध गाय के लिए है हमारे लिए नहीं है तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं गाय का दूध नहीं पीऊँ क्यों क्योंकि उनकी भावना थी कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए भावना को समझिएगा जो हम आत्महन्ता बनते जा रहे हैं तो चलते चलाते कुछ दिनों के बाद उनका स्वास्थ्य दुर्भाग्य से खराब हो गया और जब वैद्य जी के पास गए वैद्य तो जी ने बोला कि आपको तो दूध पीना पड़ेगा अब संकट ये आ गया कि दूध तो मैंने मना कर दिया हूं गाय का दूध तो मैं नहीं पी सकता क्योंकि मैंने संकल्प लिया है तो फिर मैं क्या करूं तो गांधी जी स्वयं कहते हैं कि मैंने विचार किया कि दूध तो मैंने गाय का बंद किया था बकरी का तो नहीं बंद किया बकरी का तो पी सकता हूँ देखिएगा कैसे हम व्यवहारों में कैसे छल करते हैं कैसे अपनी ही भावनाओं को अपने आप मारते हैं तो गांधी जी ने सोचा कि मैंने बकरी का तो नहीं मना किया था वो तो गाय का मना किया था अब गांधी जी अपने स्वास्थ्य के लिए बकरी का दूध पीने लगे, और इतिहास में यहां तक मिलता है। कि बकरी को पुष्ट बनाने के लिए उसका दूध पूर्ण परिपक्व हो पुष्ट हो उसको फल इत्यादि भी खूब खिलाए जाते थे तो अब देखेंगे कि गांधी जी बकरी का दूध तो पिए पर स्वयं अपनी भावनाओं का अपने संकल्पों का हनन कर दिए अब वहां पर उनकी भावनाएं धराशाई हो गई स्वयं अपनी आत्मा का हनन करता होगा कर। जो भावना थी जो मूल भावना थी उसकी वो दब गई और अपना स्वार्थ वो हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़ होती इसको घटा लेना और यह एक कोई योगी ही घटाता है पर जब हम इस योग मार्ग में चल रहे हैं तो हमें भी घटाना पड़ेगा जिस उद्देश्य पर रुके हुए हैं जिस उद्देश्य के लिए आए हुए हैं और ये वस्त्र इत्यादि सब कुछ पहन लें और सबसे मुझे आश्चर्य ये होता है कि हम उसके नाम पर खा रहे हैं जिसको प्राप्त करना है उसके नाम पर अब जीना शुरू करते हैं तो अब उसके आधार पर यदि हम वो कार्य नहीं करते हैं जो वो चाहता है जो सत्य है तो हम भी कहीं न कहे भटके अवश्य ये भटकाव ही है जीवन का और जिस दिन रीति और प्रीति लग जाएगी तो फिर बस वही एक चाहिए चाहिए वही एक चाहिए ठीक है साधन के लिए जो कुछ भी आवश्यकता होगी उसका ग्रहण करेंगे तो अब इन चीजों में जब हम घटते घटाते और देखते दिखाते चलते हैं तो बड़ा ही आसमंजस और आश्चर्य होता छोटे पर पढ़ते थे कि संसार के सात अजूबे सात एक कमाल हैं ये वो हैं पर जब आध्यात्मिक दुनिया में आया और उन पे मैंने थोड़ा सा चिंतन किया देखा कि वे क्या कमाल हैं उस पे, क्या आश्चर्य उसमें है और स्वामी सतपती जी के वाक्य में कहें कि एक आत्मा जो कर लेगी वो दूसरी आत्मा भी कर लेगी अर्थात जिनको बाहरी दुनिया में आश्चर्य कहा गया कि वो ताजमहल हो अथवा पेरिस का वो टावर हो अथवा जो कुछ भी हो तो मैंने देखा कि ये आश्चर्य नहीं हो सकता, ये आश्चर्य का उदाहरण नहीं बन सकता क्योंकि एक आत्मा जो कर लिया वो दूसरे भी कर लेता एक सरकार जो कर ली वो दूसरे भी कर लेगी, एक राजा जो कर दिया वो दूसरे राजा भी कर दिया एक ताजमहल बन गया आज चाहे तो दूसरा ताजमहल उससे बढ़िया बनवा सकते ये आश्चर्य नहीं है पर आध्यात्मिक दुनिया में आकर के जब हम ये देखते हैं कि सब कुछ दुनिया को जानते हैं और स्वयं को न जानते हैं ये मुझे सबसे अधिक आश्चर्य लगा, सब कुछ जानते हैं और स्वयं को न जानते ये कैसा आश्चर्य ये बहुत अद्भुत तो इसको जानने का प्रयास स्वयं को जानने का प्रयास और स्वयं से इकाई से फिर दहाई और सैकड़ा तक पहुँचेंगे तो उस परम पिता परमेश्वर को जानने के लिए स्वयं साधन बने और स्वयं साधक बने इस नीति और रीति से यदि चलेंगे तो अवश्य ही हम उस परम परमेश्वर तक चलने में पहुँचने में अवश्य पहुँचेगी तो अधिक समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ आर्य समाज के निर्माण